सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है ग्लेशियर यानी हिमनाद बर्फ से बनी हुई नदी यह नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है यानी ठंड ही ठंड इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि ऐसे हिमंत के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुज़रे तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है दूर दूर तक फैली मीलो लंबी सफेज चादर और इस चादर पर बैर रखने की कलपना से ही रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगा चहाँ पर ताप मानने शूनने से भी 40 डिगरी तक कम हो जाए, उसकी कम कपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लूओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो चारों ओर दूर-दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य निर्जनता का सन्नाटा और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी-अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक नमस्कार सैनिक दोस्तों आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत अरे भाई कितनी ठंड है कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है रुक जूस छोड़ यार ये चाय भी चुस्की लेते-लेते ही जैसे जम जाएगी और ये अंडे तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं <laughs> आजा खेलते हैं <laughs> अच्छा देख सब कुछ इतना शांत सा है यहां जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो कहां सब रुका है भाई कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती अच्छा वो क्या एक तो ये जलता हुआ स्टोव और दूसरा और दूसरा हां दूसरा क्या और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल क्या बात कही यह है बाना पोस्ट जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते तो सी फौज में बताया जी हां पुत्र छुट्टी आए हो हम्म जी फौजी, وچ کی کر دے ہو؟ ہم سیما پر پیرا دیتے ہیں اور desh ki raksha karte hain. Hmm, yun kaho to hum desh ki dhaal bhi hain aur talwar bhi. Aapke paas fauji vardi hai? Haan. Aapko apni vardi bahut achhi lagti hai na? Bilkul. Mujhe apna desh aur vardi jaan se bhi zyada pyaare hain. इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है। हम्म मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। शाबाश पुत्र शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है। अम्बाना सिंग की एच्छा उनकी बीस्वी साल गिरह पर पूरी हुई अपने जन्म दिन पर इससे अच्छा तोफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था छे जन्वरी 1979 को उनकी भारती एसे ना में भरती हुई इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे बात सन 1987 की है जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र अड्दो वह हर हरकत पर नजर रख सकती थी एक छोटा परंतु अजय दुर्ग कैद पोस्ट दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना काम बहुत कठिन था यह जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया वे इस कार्यवाहक दल में शामिल नहीं कर लिए गए बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। साहब, यह रास्ता तो बहुत मुश्किल है। हां साहब, यहां से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर। और प्लान के अनुसार तो हमें दो गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है बहुत मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल देखो चुन्नीलाल ये मैंने एक नक्शा बनाया है हां ये देखो पास आ जाओ आ गया आ गया ये देखो यानी इधर देखो ये इधर से यहां से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता बिल्कुल हां बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब रास्ता तो मुश्किल है पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते हाँ, से बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी हाथ सुन्न थे सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ दीवार की चढ़ाई शुरू की गई भयंकर तूफानी रात अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा लेकिन साथियों उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था इससे विचलित होना पूरे ओपरेशन को जोखिम में डाल सकता था ये रणबाकुरे अपने कंधों पर सामान ला दे पैरों में कंटीली कीलों वाले बूट बहन कर रस्यों के जरीए और कुलहडियों के सहारे ऊपर चड़ते रहे कि यह जोड़े जोड़े जोड़ सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था साहब जी अभी और कितनी दूर जाना है बस थोड़ी दूर और वो वो वो उस गड्ढे के पास आ जी अच्छा बंध टूटने का समय आ गया था बारा सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े दासीन कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर स्टन गन से गोलियों के बौछार करते हुए कभी संगीन घोंपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे очку This make any sense our station is fun of the first. En जय हिंद करन साहब जय हिंद बन्ना सिंह करन साहब अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है हमने एक एक को भगा दिया है वेरी गुड वेरी गुड बन्ना सिंह वेल डन थैंक यू सर थैंक यू सर जी थैंक यू नायब सूबेदार बन्ना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ वडम में साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा कितनी हैरानी की बात है ना किन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं लेकिन नाम नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह सीमा प्रहरी तू में प्रणाम सूबेदार बाना सिंह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया कलाकार सुचित्रा गुप्ता दिनेश वर्मा राजेश आहूजा मंगतराम सुनील लोहिया और आकाश आहूजा तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार भन्यंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो